श्री संहिता विश्वजीत खंड बत्तीसवां अध्याय भद्राश्व वर्ष में भद्रश्रभा के द्वारा प्रद्युम्न का पूजन तथा स्तवन यादव सेना की चंद्रावती पुरी पर चढ़ाई श्री कृष्ण कुमार वृक के द्वारा हिरण्याक्ष पुत्र हृष्ट का वध श्री नारद जी कहते हैं राजन तदनंतर महाबाभू श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न समूचे केत वर्ष पर विजय पाकर धनुष धारण किए योग समृद्धियों से युक्त भद्राश वर्ष में गए जिसकी सीमा का पर्वत साक्षात गंधमादन बड़ी शोभा पाता है जहां से पाप पापनाशिनी गंगा सीता नाम से प्रवाहित होती है वहां सर्व पाप नाशक वेद क्षेत्र नामक महातीर्थ है जहां महाबाहु हयग्रीव हरि का निवास है धर्मपुत्र भद्रथ उनकी सेवा करते हैं सीता गंगा के पुलीन पर महात्मा प्रद्युम्न की सेना के शिविर पड़ गए जो सुनहरे वस्त्रों के कारण बड़े मनोहर जान पड़ते थे भद्राश्व देश के अधिपति धर्मपुत्र महाबली महात्मा भद्रश्रवा ने भक्तिभाव से परिक्रमा करके श्री कृष्ण कुमार को प्रणाम किया और उन्हें भेंट अर्पित की फिर वे उनसे बोले भद्रश्रवा ने कहा प्रभो आप साक्षात पूर्ण परिपूर्णतम भगवान हैं साधु पुरुषों की रक्षा के निमित्त ही दिग्विजय के लिए निकले हैं भगवान आपने पूर्व काल में संबर नामक दैत्य को परास्त किया था उसका छोटा भाई उत्कच बड़ा दुष्ट था जो गोकुल में छकड़े पर जा बैठा था वह भगवान श्री कृष्ण चंद्र के द्वारा मारा गया परंतु उसका बड़ा भाई महादुष्ट बलवान शकुनी अभी जीवित है देव वह आपसे ही परास्त होने योग्य है दूसरा कोई कदापि उसे जीत नहीं सकता प्रद्युम्न ने पूछा धर्मनंदन दैत्यराज शुक्नि किसके वंश में उत्पन्न हुआ है उसका निवास किस नगर में है और उसका बल क्या है यह बताइए भद्रश्रवा ने कहा भगवान कश्यप मुनि के द्वारा द्वितीय के गर्भ से दो आदित्य आदि दैत्य उत्पन्न हुए जिनमें बड़े का नाम हिरण्य कश्यपु और छोटे का नाम हिरण्याख्य था हिरण्याक्ष के भी नौ पुत्र हुए जिनके नाम इस प्रकार है शकुनी संबर शिष्ट भूत संतापन भ्रिक कालनाभ महानाभ हरिश्मश्रु तथा उत्कच देवकूट से दक्षिण दिशा में जठरगिरी की तराई में चंद्रावती नामक पुरी है जो दैत्यों के दुर्ग से सुशोभित है वहाँ छह भाइयों से घिरा हुआ शकुनी निवास करता है यद्तम ऋषि लोग जब जब यज्ञ का आरंभ करते हैं तब तब वह उनके यज्ञ को भंग कर देता है भक्त जनपालक इससे इंद्र आदि देवता भी उद्विग्न हो उठे हैं देव वह देवद्रोही दैत्यराज आपसे ही जीते जाने योग्य है क्योंकि आपने भक्तों की शांति के लिए संपूर्ण जगत को जीता है आप भगवान प्रद्युम्न को नमस्कार है चतुर्व्यूह रूप आपको प्रणाम है गौ ब्राह्मण देवता साधु तथा वेदों के प्रतिपालक आपको नमस्कार है नारद जी कहते हैं राजन इस प्रकार प्रार्थना करने पर साक्षात भगवान प्रद्युम्न हरि ने राजा भद्रश्रवा को डरिये मत यो कहकर अभय दिया तदनंतर महाबाहु प्रद्युम्न ने अपनी सेना के साथ चंद्रावतीपुरी में पहुंचने के लिए वहां से तत्काल प्रस्थान किया शकुने को मेरे मुंह से यह समाचार मिल गया कि तुम्हें मारने के लिए यदि कुल तिलक प्रद्युम्न आ रहे हैं यह सुनकर उस दैत्यराज ने दैत्यों की सभा में शूल उठाकर कहा शकुनी बोला बड़े सौभाग्य और प्रसन्नता की बात है कि मेरा शत्रु प्रद्युम्न स्वयं यहाँ आ रहा है दैत्यों मुझे उसे परास्त करना है क्योंकि मुझ पर मेरे भाई का ऋण पहले से ही चढ़ा हुआ है जिसने पूर्वकाल में मेरे भाई शंबर को मारा था उसी अपराध के कारण मैं यादवों सहित उस प्रद्युम्न को मार डालूंगा इसलिए असुरों तुम लोग जाओ और उसकी सेना का विध्वंस करो तत्पश्चात मैं उसका देवराज इंद्र का और देवताओं का भी वध करूँगा नारद जी कहते हैं राजन शुक्नि की आवाज सुनकर महाबली दैत्य हृष्ट एक करोड़ दैत्यों की सेना साथ लिए यादव सेना के सम्मुख युद्ध के लिए आया लीला से ही मानव श्री धारण करने वाले भगवान प्रद्युम्न ने अपनी संपूर्ण सेना का गृधभ्यूह बनाया अर्थात गृद्ध के आकृति में अपनी सेना को खड़ा किया गृद व्यूह में शोच के स्थान पर धनुर्धर सिरोम बढ़ी अनिरुद्ध खड़े हुए ग्रीवा भाग में अर्जुन तथा भाग में जाम्बती कुमार सांब विराजमान हुए राजन दोनों पैरों की जगह दीप्यमान और गद खड़े हुए उदर भाग में पाशनी और पुछ्छ भाग में श्री कृष्ण कुमार भानु थे नरेश्वर सीता गंगा के तट पर यादवों के साथ दैत्यों का उसी प्रकार घोर युद्ध हुआ जैसे समुद्र समुद्रों से टकरा रहे हों जैसे बादल जल की धारा बरसाते हैं उसी प्रकार दानों यादवों पर बाण त्रिशूल मूसल मुदगर तोमर तथा रिष्टियों की वृष्टि करने लगे राजन सेनाओं के पैरों से उड़ी हुई अपार धूल ने सूर्य और आकाश को आच्छादित कर दिया किसी को अपना बाण भी नहीं दिखाई देता था जैसे वर्षा के बादल सूर्य को आच्छादित करके अंधकार फैला देते हैं वही दशा उस समय हुई थी वृक्ष हर्ष अनिल गृद वर्धन उन्नाद महास पावन वन्य और दसवें क्षुध मित्र वृंदा के ये दस पुत्र दानवों के साथ युद्ध करने लगे जब बाणों से अंधकार छा गया तब श्री हरि कुमार भ्रक बारम्बार धनुष की टंकार करते हुए सबसे आगे आ गए वे बाण समूहों से दैत्यों को विदीर्ण करने लगे जैसे कोई कटुवचनों से मित्रता को खंडित करे उन्होंने दैत्य सेना के हाथियों रथों और पैदल वीरों को धराशायी कर दिया वे कवच और धनुष कट जाने के कारण सम्रांगण में गिर पड़े भ्रक के बाणों से जिनके पैर कट गए थे वे आंधी के उखाड़े हुए वृक्षों की भांति धरती पर गिर गए किन्हीं के मुंह नीचे की ओर थे और किन्ही के ऊपर की ओर राजन बाण समूहों से भुजाओं के छिन्न भिन्न हो जाने के कारण वे रणभूमि में फूटे हुए बर्तनों के ढेर से शोभित होते थे उस रणमंडल में हाथी बाणों की मार से दो टूट होकर पड़े थे और छुरी से काटे गए कुछ के टुकड़ों के समान प्रतीत होते थे उसी समय महाबली हृष्ट सिंह पर चढ़कर आया उसने दस बाण मारकर वृख के कवच और धनुष की प्रत्यंता को काट डाला फिर चार बाणों से चारों घोड़े दो बाणों से सारथी और तीन बाणों से ध्वज खंडित कर दिए फिर बीस बाण मारकर उस दानो ने वृक के रथ को नष्ट कर दिया धनुष कट गया घोड़े और सारथी मार डाले गए तब वृक दूसरे रथ पर जा चढ़े तथा पूर्वक धनुष हाथ में लिया इतने में ही असुर हृष्ट ने वृक के उस धनुष को भी काट डाला तब यादव पुंगव भ्रक ने गदा हाथ में लेकर सिंह के मस्तक पर तथा उसकी पीठ पर बैठे हुए दैत्य पर भी प्रहार किया तब क्रोध से भरे हुए सिंह ने समरांगण में उछलकर अपने नखों दांतों और पंजों से अनेक योद्धाओं को मार गिराया उसकी जीभ लपलपा रही थी अजाल चमक उड़ रहे थे उसने भीषण हूंकार करके व्रक को उसी भांति गिरा दिया जैसे हाथी केले के तने को धराशाई कर दे नरेश्वर वृक ने उस सिंह को दोनों हाथों से पकड़कर पृथ्वी पर दे मारा फिर वे उसके ऊपर चढ़कर वैसे ही गरजने लगे जैसे एक पहलवान दूसरे पहलवान को पटककर उसकी छाती पर चढ़ बैठे और गरजने लगे जब वह पुनः उछलने और उनके शरीर को बलपूर्वक चबाने लगा तब बलवान मित्र कुमार ने उसके ऊपर एक मुक्का मारा उनके मुक्के की मार से सिंह ने दम तोड़ दिया तब कुपित हुए दैत्य कृष्ण ने उनके ऊपर शीघ्र ही शूल फेंका किंतु बड़ी भारी उल्का के समान तेजस्वी उस शूल को व्रक ने तलवार से उसी प्रकार टूक टूक कर दिया जैसे गरुण अपनी तीखी चोच के प्रहार से किसी सर्प के टुकड़े टुकड़े कर डाले रिश्त ने भी अपनी तलवार लेकर गर्जना की और भूतल को कपाते हुए उसने महाबली वृक के मस्तक पर उसके द्वारा प्रहार किया तब बलवान भ्रक ने तलवार की म्यान पर दैत्य के वार को रोक रोका तथा अपने खड्ग के द्वारा दैत्य के कंधे पर चोट पहुंचाई, उस खड्ग से दैत्य का सिर कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा क्रीड और कुंडलों से युक्त वह मस्तक गिरे हुए कमंडलों के समान शोहा पाता था महाराज हृष्ट के मारे जाने पर शेष दैत्य भय से व्याकुल हो भागकर कर को चले गए उस समय देवताओं और मनुष्यों की धुंदुफियाँ बज उठी और देवता लोग वृक्ष के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे इस प्रकार श्री गर्ग सहिता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में हृष्ट दैत्य का वध नामक बत्तीसवां अध्याय पूरा हुआ